प्रश्नोपनिष् शकर षष्ठ प्रश्न सुकेशा का प्रश्न सोलह कलाओं वाला पुरुष कौन है अथ हैन सुकेशा भारद्वाजवनिण्यनाभ कौसल्यो राजम प्रम प्रश्नमत षोडश कलम भारद्वाजपुरशंथ तमहम कुमारब्रूव नाह इमं वेद यद्यमंश कथम तेना सूलो वाष परशुष अभिवदती रस्म ह्याम्यन वक्त स तुषि रथमा प्रबभ्राज तम थ्वा पृछा इति तदनंतर उन पिपलादाचार्य से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा भगवान कोशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा था भारद्वाज क्या तू सोलह कलाओं वाले पुरुष को जानता है तब मैंने उसे उस, उस कुमार से कहा मैं इसे नहीं जानता यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्यों न बतलाता जो पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओर से मूल सहित सुख जाता है अतः मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता तब वह चुपचाप रथ पर चढ़कर चल चला गया सो अब मैं आपसे उसके विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है अथ हैनम सुकेसा भारद्वाज पप्रक्ष समस्तम जगत कार्य कारण लक्षण सह विज्ञानात्मना परस्मिन तस्मिन् सुसुप्तितुक्त सामर्थ्याल तस्क्षर इति जगत्त भवति न कारणे कार्य संप्रति नमोपद्य तदनंतर से भरद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा पहले यह कहा जा चुका है कि सुषुप्त काल में विज्ञानात्मा के सही संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत अक्षर अविनाशी परम पुरुष में लीन हो जाता है इसी नियम के अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि प्रलय काल में भी यह जगत उस अक्षर में ही स्थित होता है और फिर उसी से उत्पन्न हो जाता है क्योंकि जो कारण नहीं है उसमें कार्यकालीन हो, होना संभव नहीं है उक्त च आत्मन प्राणो जायत जगत से यमूल तत्परिज्ञापर शेय की सर्वोपन निश्चि निश्चिथ अनोक्त सर्व सर्वती वक्तव्य क्वर् तदक्षर सत्यं इति विजेय प्रश्न आरभ्य वृत्ताख्यान च विज्ञान से दुर्लभत्व्यापन धनलब्ध्यर्थ मुखण यत्न विशेषो विशेषोपादनाथम इसके सिवा यह कहा भी है कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है तथा संपूर्ण उपनिषदों का यह निश्चित अभिप्राय है कि जो जगत का आदि कारण है उसके ज्ञान से ही आत्यंतिक कल्याण हो सकता है अभी यह कहा जा चुका है कि वह सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है अतः अब यह बतलाना चाहिए कि उस पुरुष संज्ञक सत्य और अक्षर को कहाँ जानना चाहिए इसी के लिए यह छठा प्रश्न आरंभ किया जाता है आक्षायिका का उल्लेख इसलिए किया गया है कि जिससे विज्ञान की दुर्लभता प्रदर्शित होने से मुमुक्षु लोग उसकी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न करें हे भगवान हिरण्यनाभो हिण्यनाभोंमत कौसलायाँ कौसल्यो राजुत्रो जाति क्षत्रियो मेत्योपगम्यई तम उच्यम प्रश्नमृतशकलम कला अवयवा इव आत्मन्य विद्या धारोपितरूपा आत्मन्यद्यात सोय षोडशक षोडशक हे भारद्वाज पुरुष वेत्थ विजानसी तमहम राजपुत्र कुमार पृष्ठवंत अब्रुवम उक्तवानस्मी नाहम इमं वेद यम तम पृक्षसी अब सुकेशा का प्रश्न आरंभ होता है हे भगवन कोसलपुरी में उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक राजपुत्र ने जो जाति का छत्री था मेरे समीप आकर यह आगे कहा जाने वाला प्रश्न किया हे भारद्वाज क्या तू षोड कला पुरुष को जिस पुरुष में शरीर में अवयवों के समान अविद्यावश सोलह कलाएं आरोपित की गई हो, उसे षोडश कल पुरुष कहते हैं ऐसे उस सोलह कलाओं वाले पुरुष को क्या तू जानता है इस प्रकार पूछते हुए उस राजकुमार से मैंने कहा तुम जिसके विषय में पूछते हो मैं उसे नहीं जानता एवं उक्त उक्तवक्य मय असंतने अवादिशं यदि कथितहम तृष्ठ पुषं अवेदिशं विद्वानस्मी कथम अत्यशिष्य गुणवत्थि ते तोभ्यं नावक्ष नोक्तवानस्मि न ना ब्रूयाद भूयोप्य प्रत्यय इवालक्ष्य प्रत्यादमब्रुव स मूल सह संत मन्यथा मूलन वेश सतमता कुर नृतम भूतावती यशुषति शोष मुपैति हलोकपरलोकाभ्या विनश्यति यतव जाने तस्मान् हाहाम्यहम अनम्भ तुम मूढ़वत ऐसा कहने पर भी मुझमें अज्ञान की संभावना न करने वाले उस राजकुमार को मैंने अपने अज्ञान का कारण बतलाया यदि कहीं तेरे पूछे हुए इस प्रश्न को मैं जानता तो तुम अत्यंत शिष्य गुण सम्पन्न प्रार्थी से क्यों न कहता अर्थात तुझे क्यों न बतलाता फिर भी उसे अविश्वस्त साधिक उसको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा जो पुरुष अपने आत्मा को अन्यथा करता हुआ अनृत अयथार्थ भाषण करता है वह समूल अर्थात मूल के सहित सूख जाता है अर्थात इस लोक और परलोक दोनों से ही विलग होकर नष्ट हो जाता है मैं इस बात को जानता हूँ इसलिए अज्ञानी पुरुष के समान मिथ्या भाषण नहीं कर सकता सराजपुत्र एव प्रत्यायी तस्तुषिम वेड़ितो रथम जगतवान्थागतमे अतो न्यायत उपसन्ना योग्याय जानता विद्या वक्तव्यवा च भवति सर्वास्व्यवस्था सिद्धि तम पुष्वाम त्वा, पृछा मम हृदय विज्ञेत्वेन शल्यम मे हृदय स्थित क्वासौ वर्तते विज्ञेयः पुरुष इति इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर वह राजकुमार चुपचाप संकुचित हो रथ पर चढ़कर कर जहाँ से आया था वहीं चला गया इससे यह सिद्ध होता है कि अपने समीप नियमपूर्वक आए हुए योग्य जिज्ञासु के प्रति विज्ञ पुरुष को विद्या का उपदेश करना ही चाहिए तथा सभी अवस्थाओं में मिथ्या भाषण कभी न करना चाहिए सुकेशा कहता है हे hey भगवान मेरे हृदय में ज्ञातव्य रूप से काटे के समान खटकते हुए उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूं कि वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता है पिपलाद का उत्तर वह पुरुष शरीर में स्थित है तस्म स होवाच ये सौम्य स पुरुषो यस्ता षोडश कला प्रभुवती थी उससे आचार्य पिपलाद ने कहा हे सौम्य जिसमें इन सोलह कलाओं का प्रादुर्भाव भाव होता है वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है तस्म स होवाचा यहांत शरीर हृतपुंडरीकाध्ये हे सौम्य सपुरशो न देशातरे विज्ञे यस्ता उच्यमना षोडशकलाद्या प्रभुति उत्प्यंतला उपाधिता सकल इव निष्को लक्ष्यते अे तदुपाधि कलाध्यापनयन विद्या इति सपुरश कवलों दर्शित कलाना तत्प्रभुत्व निर्विशेषे ये शुद्धे तत्वे न सक्यो श्योद्याप अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिदनादिभ्य व्यवहार करवस्थितया आरोप्य अद्याशया चैतन्य व्यतिरेके ही कला जायम िषंत प्रलीयमच सर्वदा उस, उस पे ने कहा हे सौम्य को यही इस शरीर के भीतर हृदयपुंडी का काश में ही जानना चाहिए किसी अन्य देश स्थान में नहीं जिस पुरुष में कि इन आगे कही जाने वाली प्राण आदि सोलह कलाओं का प्रादुर्भाव होता है अर्थात जिससे ये उत्पन्न होती है इन उपाधिभूत सोलह कलाओं के कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी अविद्यावश कलावान साथ दिखलाई देता है उन औपाधिक कलाओं के अध्यारोप की विद्या से निवृत्ति करके उस पुरुष को शुद्ध दिखलाना है इसलिए प्राणादि कलाओं को उसी से उत्पन्न होने वाली कहा है क्योंकि अत्यंत निर्विशेष अद्वैय और विशुद्ध तत्व में अध्यारोप के बिना प्रतिपाद्य प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता इसलिए उसमें कलाओं के अविद्याविषयक उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आरोप किया जाता है क्योंकि ये कलाएँ चैतन्य से अभिन्न रहकर ही सर्वदा उत्पन्न स्थित तथा लीन होती देखी जाती है अत एव अतएव भ्रता केचि अग्निसंगातमी घटाद्याण चैतन्यम एवं प्रतिक्षण ज्यादा नश्यती तोधे शून्यमी परे घटादी विषय चैतन्यम चेत तो नितसात्मनोन ज्यादा विनश्यतीपर चैतन्यम भूतधर्मी लौकिकायति अनपयोपजनधर्म क चैतन्यत्माद्युपाधिधर्म प्रत्यवभासते सत्यम ज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञ ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म विज्ञान घन एव इत्यादि स्वरूप एवं इत्यादिश्रुतिभ्य स्वूप्यभिचारीषु पदारु चैतन्यभिचाराद यो यह पदार्थो विज्ञायते तथा तथा जायमाननवाद तस्तः चैतन्यव्यभिचारित्व इसी से कुछ भ्रांत पुरुषों का मत है कि अग्नि के सहयोग से घृत के समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षण में घट आदि आकारों में उत्पन्न और नष्ट हो रहा है इनसे भिन्न दूसरों शून्यवादियों का मत है कि इनका निरोध हो जाने पर सब कुछ शून्यमय हो जाता है तथा अन्य न्यायिक कहते हैं के चेतयिता नृत्य आत्मा की घटादि को विषय करने वाली अनित्य चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं तथा लौकायतकों को देहात्मवादियों का कथन है कि चेतनता भूतों का धर्म है परंतु सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानानम विज्ञानमानंदम ब्रह्म विज्ञान घन एवं इत्यादि श्रुतियों से यह सिद्ध होता है नाश रूप धर्म से रहित चेतन ही आत्मा है वही नाम रूप आदि उपाधिक धर्मों से युक्त भास रहा है अपने स्वरूप से अब अपने स्वरूप से व्यवचारी बदलने वाले पदार्थों में चैतन्य का व्यवचार परिवर्तन न होने के कारण जो पदार्थ जिस जिस प्रकार जाना जाता है उसके उस उस प्रकार जाने जाने के कारण ही उस उस पदार्थ के चैतन्य का सिद्ध होता है वस्तुव किंचितियतु प्रपन्न रूपच दृश्यते नास्ती ना चक्षुति यहां जेय न व्यभिचरति ज्ञान व्यवचरती कदाचिपी जेय गेय भावाद ज्ञाने सति जेयर नाम कसिद सुसुप्ते दर्शनात कोई वस्तुतत्व तो है तो सिद्ध किंतु जाना नहीं जाता ऐसा कहना तो रूप तो दिखलाई देता है परंतु नेत्र नहीं है इस कथन के समान अयुक्त ही है गेय का तो ज्ञान में व्यविचार होता है किंतु ज्ञान का गेय में कभी व्यविचार नहीं होता क्योंकि एक गेय का अभाव होने पर भी गेयांतर में ज्ञान का सद्भाव रहता ही है ज्ञान के अभाव में तो गेय किसी के लिए रहता ही नहीं जैसा कि सुसुप्त में उनका अभाव देखा जाता है ज्ञानस्या सुसुप्ते भावा ज्ञेय व ज्ञानस्वरूपस्य से व्यविचार की चेत मध्यस्थ सुसुप्त में तो ज्ञान का भी अभाव है अतः उस समय जेय के समान ज्ञान के स्वरूप का भी व्यविचार होता है न गेवभाषक ज्ञानस्यालोकवे वसु लोकवेद्यायांजक भावा आलोकाभापत्ति वस्सुप्ते विज्ञाभापत् नंधकारे चक्षारूपाध भावः भाव शक्य वैनासिकेना वैनाशिक ऐसा कहना ठीक नहीं ये का भाषक ज्ञान प्रकाश के समान गेय की अभिव्यक्ति का कारण है अतः प्रकाश से वस्तुओं के अभाव में जिस प्रकार प्रकाश का अभाव नहीं माना जाता उसी प्रकार सुसुप्त में वस्तुओं के प्रतीत न होने से विज्ञान का अभाव मानना ठीक नहीं अंधकार में रूप की उपलब्धि न होने पर वैनाशिक क्षणिक विज्ञानवादी भी नेत्र के अभाव की कल्पना नहीं कर सकता वैनाशिकों गेयाभावे ज्ञान भाव कल्पयतवे चेत बद्यत परंतु वै वैनाक तो ये के अभाव में ज्ञान के अभाव की कल्पना करता ही है ये न कल्पये केन तद्भाव कल तस्वयत तद्भावस्यापि वैनासीक तद्भाव तदनुपपत्ते ह। सिद्धांति उस को यह बतलाना चाहिए कि जिस ज्ञान से गेय के अभाव की कल्पना की जाती है उसका अभाव किससे कल्पना किया जाता है क्योंकि उस ज्ञान का अभाव भी गेयरूप होने के कारण बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं हो सकता